निर्भीक जैक बात उन दिनों की है जब दैत्यों और लेकिन वह धन कमाने के लिए घर से दूर गए गए हुए थे माँ की देखभाल करने के लिए घर में सिर्फ जैक था लेकिन एक समय आ गया जब उनके पास एक बर्तन और एक सिक्का ही बचा था तब जैक की माँ ने कहा जैक इससे पहले की हम भूख से मर जाए क्या तुम तुम्हें कोई काम नहीं ढूंढ लेना चाहिए जैक की माँ ने घर में बचा आखिरी बिस्किट और एक सैंडविच उसे बांध कर दे दिया और काम की तलाश में घर से भेज दिया जैक कुछ पहाड़ियों के ऊपर चढ़ा और कुछ पहाड़ियों के नीचे उतरा तब उसे खूब भूख लगी और तब उसे खूब भूख लग गई बिस्कुट और सैंडविच खाने के लिए वह एक बड़ी चट्टान के पास बैठ गया शीघ्र ही मधुमक्खी निकट आकर उसकी बिस्कुट पर मंडराने लगी फिर एक और आ गई फिर एक और यहाँ पिकनिक करने के लिए तुम्हें किसने बुलाया है जैक ने चिल्ला कर कहा और मक्खियों को हटाने के लिए उसने अपने हाथ यहाँ वहां घुमाए लेकिन उससे कोई फर्क न पड़ा इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता मधुमक्खियों का सारा झूठ उसके सैंडविच पर भिल बिनाने लगा जैक बहुत क्रोधित हो गया बहुत क्रोधित उसने अपनी टोपी उतारी और बड़े जोर जोर से मक्खियों को मारा फटाक फटाक सैंडविच पर मरी हुई मधुमक्खियों को जैक हटाने लगा एक दो तीन चार जैक ने दस तक गिना बुरा नहीं है उसने कहा एक बार में दस एक घमंडी मुर्गे के समान उसने अपनी छाती फुलाई एक बार में दस उसने एक छोटी डंडी छीलकर उसकी नोक को नीले बेरों के रस में डिबो कर डुबो कर अपनी टोपी पर लिखा निर्भीक जैक जिसने एक बार में मारा दस को फिर उसने अपना सैंडविच खाया और अपने रास्ते चल दिया कुछ समय बाद वह एक नगर में पहुंचा नगर बिल्कुल सुनसान दिखाई रहा दिखाई दे रहा था कोई घूम फिर न रहा था और हर और खामोशी थी अचानक तूफान की गति से कोई प्राणी उसकी ओर दौड़ा हुआ उसके तक पहुंच चुकी थी। यह क्या है? उस प्राणी को नगर के बीच में फुपकारते हुए देखकर जैक ने कहा कुछ मिनटों बाद एक आदमी ने घर का दरवाजा खोलकर बाहर देखा तुम अभी भी सांस ले पा रहे हो बच्चे आ निश्चय ही जैक ने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए कहा वह आदमी ने अपना सिर पूरा सा बाहर निकाला और दाएं बाएं देखने लगा आखिरकार वो बाहर आया मैं इस नगर का शरीफ हूं तुम कौन हो मेरा नाम जैक है शरीफ ने उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखा तुमने जैक की टोपी पर लिखा। उसने जैक की टोपी पर लिखा वाक्य पढ़ा इस पर लिखा है कि तुमने एक ही वार में दस मार दिए हाँ हम्म तुम ताकतवर तो, तो नहीं लगते तुम्हें विश्वास है कि तुमने ही दस को मारा था सब एक वार में हाँ मैंने मारा था बेशक जैक ने यह बताया कि वह दस क्या थी बेशक जैक ने यह न बताया कि वह दस क्या थी ठीक है बच्चे अगर तुम सत्य कह रहे हो हालांकि मुझे संदेह है तुम सही जगह आ गए हो यहाँ पे कुछ जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं सबको डरा कर रखा है और इन प्राणियों ने पशुओं को मार ये प्राणी पशुओं को मार रहे हैं फसल को बर्बाद कर रहे हैं लोग तो घरों से बाहर आने से भी डरते हैं सच्चाई तो यह है कि इन धुर्त प्राणियों को पकड़ने के लिए पुरस्कार की घोषणा भी हो रखी है लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूँ तुम्हारे जैसे कई बड़बोले प्रयास कर चुके हैं लेकिन उनमें से कोई भी फिर यहाँ दिखाई न दिया शैरिफ ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा लेकिन मुझे लगता है कि जिस किसी ने एक बार में दस मारे हूँ वह इन थोड़े से दुष्ट जंगली प्राणियों से अवश्य निपट सकता है जैक कुछ देर सोचता रहा फिर बोला पुरस्कार कितना है नकद एक सौ डॉलर जैक को लगा कि उसकी मां और उसके लिए एक सौ डॉलर कुछ समय के लिए पर्याप्त होंगे लेकिन मधुमुखी और जंगली दुष्ट जानवरों के अंतर को वह समझता था इसलिए जैक ने सिर्फ इतना कहा मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं जैक अपने रास्ते चल पड़ा उसने सोचा कि एक जंगली जानवर का शिकार करना जोखिम भरा काम था उसने तय किया कि वह चुपचाप यहां से निकलकर किसी दूसरे नगर चला जाएगा और वहां पर कोई सामान्य काम तलाश करेगा चाहे उस काम में ज्यादा पैसे क्यों न मिले पर सुरक्षित होगा न मिले पर वह सुरक्षित होगा जैक नगर से बाहर निकला ही था जैसा उसने था। जैक और भागा। उसके पीछे इतनी तेज दौड़ा कि लगभग उसने जैक को पकड़ ही लिया भाग्य ने जैक का साथ दिया उसे मकई रखने वाला एक खाली कोठरा दिखाई दिया वह सीधा उसकी ओर दौड़ पड़ा वह उसके अंदर चला गया और उसकी पिछली दीवार पर चढ़ गया जंगली सुअर उसके पीछे ही था पर वह दीवार पर न चढ़ सकता था वह बस दीवार के पास खड़ा होकर चीखता हुआ जैक को पकड़ने की कोशिश करने लगा जैक पिछली दीवार पार कर नीचे उतर आया और कोठर से बाहर आ गया वह भाग कर दरवाजे की ओर आया और उसे जोर से बंद कर दिया और दरवाजे के साथ एक लट को इस तरह फंसा दिया कि वह खुल न सके जब सुअर को पता चला कि क्या हुआ था वो गुस्से से पागल हो गया उसने दरवाजे को धक्का मारा पर दरवाजा खुला नहीं जैक नगर में वापस आ गया वह अकड़ चल रहा था और सिटी बजा रहा था तुम्हें कोई जंगली प्रेड दिखाई दिया शेरीफ ने पूछा मुझे तो कोई भयंकर सुअर नहीं मिला लेकिन दिखाई दिया था मैंने उसे पूछ से पकड़कर मकई के को खाली कोठार में बंद कर दिया आप जाकर उसे देख लो शायद उन जंगली जानवरों में से वह एक हो जब शरीर ने सूअर को उस कोठार में बंद देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई अरे निर्भीक जैक मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था मैंने सोचा न था कि तुम इतने बड़े शिकारी हो तुम इतने छोटे जो हो जैक ने अपने 100 डॉलर लिए और वहां से चल दिया एक मिनट रुको शारीफ ने कहा अगर तुम उस शैतान भूरे भालू से जो हमारे खेतों में लूटपाट करता रहता है छुटकारा दिला दो तो मैं तुम्हें एक डॉलर और दूंगा ठीक है मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं जैक ने कहा परंतु उसका इरादा तो सीधे घर जाने का था मैं किसी शैतान भालू से उलझना नहीं चाहता जैक ने अपने आपसे कहा वो मुझे कुचल मार डालेगा इसके अतिरिक्त सौ डॉलर में माँ और मैं सर्दियों के दिन मजे से काट लेंगे जैक को अनावश्यक मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जैक नगर से चल दिया वह नगर से बाहर थोड़ी ही दूर गया था कि उससे नींद आने लगी उसने सड़क के किनारे एक विशाल टीला देखा जिस पर कई से जम काई सी जमी थी मुझे थोड़ी देर सोना पड़ेगा जैक ने कहा और उस टीले के ऊपर चढ़कर सो गया जैक ने भयंकर सपना देखा सपने में उसने एक भूरा भालू देखा जो पहाड़ समान बड़ा शैतान और जैक पूरी तरह जाग गया था उसने देखा कि वह सच में भालू पर सवार था कार्निवल के एक झूले की तरफ भालू पीछे की ओर जा रहा था वह गरज रहा था और जैक को पकड़ने के लिए अपने शक्तिशाली हाथ दाए बाएं पटक रहा था अंततः जैक को एक गुलर के पेड़ के साथ दबाने के इरादे से वह विशाल भालू पीछे की ओर जाने लगा भगवान का शुक्र है कि भालुओं के सिर की पिछली तरफ आंखें नहीं होती इसलिए वह देख न पाया कि वह किस ओर जा रहा था वह पेड़ के बजाय गहरे सूखे कुएं के पास पहुंच गया और लुढ़क कर उसमें गिर गया इन मौके पर जैक ने कूदकर पेड़ की डाल पकड़ ली रुमने इतना शोरगुल आज तक न सुना होगा जितना शोरगुल उस भालू ने बाहर निकलने के प्रयास में किया था जब भी ऊपर चढ़ने के लिए कुएं की दीवार को खरोसता पत्थर टूट बाहर आ जाते और भालू फिर से नीचे गिर जाता हाँ श्रीमान जैक को अभी से अपनी जेब में अतिरिक्त सौ डॉलर महसूस होने लगे तो शेरिफ जैक ने नगर में लौटकर कहा मुझे कोई भयंकर भालू तो नहीं मिला लेकिन एक रोता हुआ नन्ना भालू दिखाई दिया था मैं कुछ समय तक तो उसके साथ खेलता रहा पर फिर वह मुझे सोने नहीं दे रहा था मैंने उसे वहाँ उधर एक सूखे कुएं में ढकेल दिया निर्भीक जैक तुम तो बहुत विशेष हो कुए में गिरे हुए विशाल भालू को देखने के लिए शरीरफ ने कहा फिर उसने जैक को उसके पैसे दिए अगर तुम एक और जंगली जानवर से छुटकारा दिला दो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा कितने आभारी रहेंगे तीन सौ डॉलर जैक ने मुँह से सीटी बजाई बहुत ही दुष्ट जानवर होगा तुम्हें अनुमान भी न होगा शरीफ ने कहा तुम्हें याद है जब तुम पहली बार नगर के अंदर आए थे तो तुम्हारा तो कौन तुम्हारा पीछा कर रहा था वो एक जंगली यूनिकॉर्न था जिसने तुम्हें लगभग कुछल ही दिया था आप बढ़ा चढ़ा बोल रहे हैं नहीं उस बदमाश यूनिकॉर्न ने लगभग सौ गायों को सिंग से मार रहा है और इतनी ही भेड़ों को और दो या तीन वृद्ध महिलाओं को भी ठीक है मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ जैक ने कहा लेकिन उसके लिए आप पांच 500 डॉलर नकद देने पड़ेंगे मुझे लगता है कि यह हमारे लिए सस्ता सौदा होगा शरीफ ने हामी भरते हुए कहा जैक ने यूनिकॉर्न के बारे में सुन रखा था परंतु यूनिकॉर्न के साथ उसका सामना कभी न हुआ था वह जानता था कि किसी यूनिकॉर्न के साथ जान पहचान बनाने का यह समय न था जैक नगर से निकलकर अपने रास्ते चल दिया जैक अधिक दूर न गया था कि भयंकर दुर्गंध उसने महसूस की आरम्भ में तो उसे पता ना चला यहाँ कोई बिल्ली भी नहीं है यहाँ कोई सड़े हुए अंडे भी नहीं है तीन दिन पुरानी कोई मछली भी नहीं है जब तक जैक को याद आया कि उसने ऐसी सड़ी हुई दुर्गंध पहले कहा महसूस की थी बहुत देर हो चुकी थी उसके सामने रास्ते पर एक जंगली यूनिकॉर्न खड़ा था वह जमीन को खुरों से खरोच रहा था और बदबू भरी सांस बाहर फुपकार रहा था उसने जैक को घूर कर देखा उसने अपना सिंग जैक की दिशा में किया और उसकी ओर दौड़ा जहां चलकर पहुंचा जा सकता था जैक वहां भी भाग करना चाहता था लेकिन अगर कभी उसे भागना पड़ता तो वह तूफान की गति से भाग सकता था जैक को लगा यही समय था जब उसे तेज भागना पड़ेगा और वो भागा लेकिन जंगली यूनिकॉर्न उसके बिल्कुल पीछे था जैक और यूनिकॉर्न भाग करके नगर के बीचों बीच आ गए चिंता न करो निर्भी ने कहा जैसा संदेह हुआ होगा शेरीफ सही निशाना नहीं लगा सकता था उसने ट्रिगर दबाया और पहली गोली गोली दूर आकाश की ओर चली गई उसने दोबारा निशाना लगाया और गोली चलाई और इस बार गोली जमीन की मिट्टी में धस गई अगली गोली चर्च की घंटी से जाकर टकराई और लौट कर अदालत के बगीचे में लगी मूर्ति से टकराई फिर आगे जाकर गोली एक खंबे से टकराई और एक बार फिर घूमकर सीधी यूनिकॉन के पिछवाड़े पर लगी अब तक यूनिकॉर्न ने जैक को दौड़ा दौड़ा कर थका दिया था वो जैक को सिंग मारने ही वाला था जब उसके पिछवाड़े में गोली लगी उसका निशाना चूक गया और उसका सिंग पूरा का पूरा एक बड़े बलूद के पेड़ में जा जा घुसा वो जंगली यूनिकॉर्न इतनी जोर से चिल्ला कि पहाड़ की एक तरफ से चट्टाने और पत्थर फिसल नीचे आने लगे लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने को बाहर न निकाल पाए आखिरकार इतनी छत पटाहट के कारण उसका सिंह टूट गया और यूनिकॉन या वह पशु जो कभी यूनिकॉर्न हुआ करता था एक पीटे हुए पिल्ले के समान नगर से दूर भाग गया अरे यह आपने क्या किया जैक ने शरीफ से कहा क्या आप जानते नहीं है कि यूनिकॉन उतने ही दुर्लभ होते हैं जितने की मुर्गी के दांत सारी दुनिया में शायद गिने चुने ही यूनिकॉन है अगर मैं चाहता तो मैं उसे जंगल में ही मार सकता था लेकिन मैं उसके साथ एक सर्कस में भाग लेने वाला था मैं उसे इतना थका देना चाहता था कि मैं उस पर चढ़कर सवार हो सकता था तब आपने गोलियां मारकर सब गड़बड़ कर दी मुझे बहुत अफसोस है मुझे क्षमा कर दो निर्भीक जैक शरीफ ने कहा मेरे नुकसान की भरपाई करने के लिए आपको अब दुगने पैसे देने पड़ेंगे शरीफ ने एक मिनट सोचा फिर कहा मुझे लगता है मुझे इतना तो करना ही चाहिए जैक ने एक हज़ार डॉलर लिए और वह चल दिया अपनी मां को दिखाने के लिए कि वह कितने धनी थे और वह धनी थे वो बहुत ये वो बहुत उतावला हो रहा था जैसे ही जैक चला शरीफ शरीफ ने चिल्ला कहा ये निर्भीक जैक मुझे लगता है कि पहाड़ के ऊसर रहने वाले दैत्यों से तुम जैसे लड़के को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दायित्य जैक ने पूछा